गोविंद हरे गोविंद पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा का ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटघटवासी सामाजिक सांस्कृतिक और परंपरागत लीलाओं का हम अमृत पान कर रहे हैं गोविंद हरिओम नारायण वेद की इस गंगा में हमने बहुत सारे अपने मन के संदेह असत्य और अज्ञान धो डाले और एक बात जो उभर कर आई है कि सांप्रदायिक सोच और धर्म दोनों कभी एक नहीं होते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 अंतर जगत की कहानी है हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तु आंग रस वो मेरे अंतर में जो स्तंभाकार ज्योतियां हैं यज्ञ की रश्मियां हैं, आंग जो अंग अंग में ऊषमा का रस भरते हैं ये उन्हीं के प्रतीक हैं, भीतर की कहानी सुने अपने अपने अंतर की कथा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 तो कहा ये ते पंथ सब पूरेता अंतरिक्षे तेर अद्य पथिभ सुगे भी रक्षा च नोअ ब्रूहि देव ये आज की दिशा है समापन स्तुति है उस ऋषि के द्वारा ये माने जो ते तेरे पंथाही है आत्मा ही यज्ञ ही सब की में प्रज्वलित अग्नियों के कुंड सत्य रूप में यज्ञ है ना जैसे भगवान ने गीता में कहा यज्ञान अधि यज्ञ अस्मी कि अर्जुन यज्ञों में मैं ही अधि यज्ञ हूं अधिमाने व्यापक सर्वत्र आपको अलग कोई ब्रांड या कैटेगरी नहीं बताई उन्होंने यज्ञ नाम कि यज्ञ अर्जुन यज्ञों में जो सर्वत्र व्यापक यज्ञ हैं उत्पत्ति के वो मैं हूं और मैं कौन हूं अहम आत्मा गुड़ाकेश कि मैं आत्मा हूं जो संपूर्ण भूत प्राणियों में वास करता हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धर्वधारियों में श्रीराम छंदों में गायत्री तथा प्रणवों में ओंकार हे अर्जुन मै ही हूँ गुरुओं में देव गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ मुनियों में कपिल भी मैं हूँ वृक्षों में अश्वत्थ हूँ मैं अश्वत्थ का अर्थ होता है अ संधि विचेद कर लें अ धन स्वा धन स्थ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 असत्य ज्ञान और लोभों की आहुतियां दे रहा हूं भीतर आत्मा के साथ अद्वैत कर रहा हूं तो कहा ये ते था, वे जो राही है तेरे सविता हे सूर्य है आत्मा है यज्ञ पूर्व्यासो अरेणवाह आदि अनंत काल से पूर्व काल से युग युगांतरों से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 धार्म से कदापि नहीं स्वीकारता है तो कहा? तो क्या कह रहे हैं कि कहाता अंतरिक्ष जैसे आपने दिव्य कृत कृत किया मुझको भस्मी से बालक का रूप दिया शरीर में यज्ञों के द्वारा और यज्ञों के द्वारा आप मुझे बराबर सांस जीवन का क्षण धड़कन बुद्धि विवेक सभी कुछ तो आप देते रहे हैं दे रहे हैं क्योंकि यह यज्ञ निरंतर है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 खाली संप्रदायों में भागित कर रहे कहते हैं ना कस्तूरी कुंडली मसे अमरग ढूंढे बनवाए कहा ते भी अद्य इसी प्रकार जो तुमने हमारे साथ हमको अपने में व्याप्त करके नो मने हमको आप जो करते रहे हैं आदेश भांति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 नहीं जानोगे तो क्या पशु अथवा प्रेत योनियों में अपने आप को जानोगे कब जानोगे और बड़े से बैठ गए माला फेर ना, व्रत कराए ना तो इससे क्या टल जाएगा अरे इस जन्म में कुछ पालोगे कुछ और वैभव दे, दे देगा दाता दाता तो दाता है वो तो नौछावर करता है दे देगा और दे देगा लेकिन आनंद की राह तो नहीं देगा क्योंकि उसके लिए अगली क्लासों में आओ पढ़ो ईमानदारी के साथ अपने साथ धोखा मत करो तो कहा ते भी नो भी, जैसे यूं उधार करके लाए बारंबार लाए हो प्रभु मुझे बारंबार जीवन दिया है क्षण क्षण जलाया है आपने आप ही के यज्ञों से मुझे ज्योति मिली बुद्धि मिली हर क्षण मिला यह पैसे से नहीं मिल सकता था पति भी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 वो रास्ता जो हम सबको जाना है जिसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है तो कहा ते भीड़ नौ अद्य पथी भी आज अपनी राह में ले चलो भगवान मेरा मेरी अंतरात्मा में अद्वैत हो जाए योग हो जोड़े योगी हो आपने ये बाहर के नाटक ये बाहर के दृश्य तो निमित्त जगत के हैं ये तो बदलते रहेंगे किसी जन्म फिर नहीं मिलेंगे अंतर का ही एक दिव्य जगत है नारायण आपका जो नित्य जगत है जो सत्य जगत है मैं अपने ही अंतर आत्मा में स्वयं से बन जाऊं तो कहा सुगे भी इस ज्ञान को इस राह को सुगम करो प्रभु मैं सुगमता पूर्वक धैर्य पूर्वक, झूमता हुआ आप पर न्यौछावर होता हुआ आपकी राह चलू रक्षा करें आप रक्षा चा रक्षा करें और नो अधि और हमको अत्याधिक रूप से व्यापक रूप से मन से क्रम से ब्रूही वचन से वाणी से है ना तथा कर्म से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 भीतर जाने को राजी नहीं क्यों क्योंकि हमने प्राइमरी कोई सारा धर्म कर्म मान लिया है संप्रदायों ने वही दिखा दिया है अवेद की कोई बात करो मत बड़ी विचित्र बात है और कहा आए ब्रह्म सूत्र भी खोल ले साथी में ले ले फिर कथा में चले क्या कहते हैं कार चाका चाकाशा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 इसके इसी कारण से इसी कारण से तथा आकाश आदिशु आकाश आदि के क्रमों में भी यथा व्यप्त दृष्टोक् उसी इसी बात को बारंबार व्यापक रूप से ग्रंथों में व्याख्यानों में तथा उक्तियों में सर्वत्र कहा गया है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 गाड़ा और सतलोक तो में बांध दिया है क्या सात आसमानों से आगे नहीं चल सकता सेवेंथ हेवन से बाहर नहीं निकल सकता खबरकार अरे जो सचराचर का स्वामी है जिसके द्वारा ही सचराचर प्रकट है वो सर्वत्र है नेति नेति है ना इति ना इति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 संग इतना सस्ता नहीं होता है सत्संग सत का संग होता है हाँ इसी प्रकार अब आए भगवान की कथा में जो कथा जो मूल है ये आज हमारे इन अद्भुत अजर अमर ऋषि का किस सूख का हमने समापन किया है लेकिन मेरी सांसों में ये बस जाना चाहिए मेरी धड़कने इसी में धड़कें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 पूछो अपने हाथ आप से कि क्या कर रहे हो तुम क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी दाता भीतर रहेगा कटोरा हाथ में कोई डाल दे इसमें कुछ वही तो अवस्था है आज तुम्हारी दुनिया का मालिक बन के आत्मा भीतर है मेरे और मैं कटोरा लिए भीख मांगता घूम रहा सचराचर में तू ये दे दे तू वो दे दे हाय अगला दिन कैसे बीतेगा इसी की चिंता में पड़े जाते हो दाता भी हैरान है कि सब कुछ तो मैं देता है इसे ये बाहर भीख क्यों मांगता है क्यों क्योंकि ये उससे जुड़ा एक घर का कुत्ता ये बनना नहीं चाहता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 कोई किसी को सहने को तुम में राजी नहीं और कहा वेद खड़ा है बच्चे पढ़ते थे अब तुम्हारे पल्ले कैसे पड़ेगा सोचो विचार अंतर जगत में जीते और बाहर निमित जगत है ड्यूटी देनी है ड्यूटी पार्ट है किया तटस्थ तटस्थाव से करते रहे और चले गए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 लेकिन यहाँ के रास्तों के वो पूरी तरह जानता न मैं चोर रास्तों से जाके उसको पकड़ करके और अभी थला के लाता हूँ और एक शैण की टुकड़ी तो लेकर रुक में पहाड़ी रास्तों से निकला गुफाएं से होता हुआ जब बाहर आया तो उसको कृष्ण मिल गए रथ जाते हुए उसने ललकार के कहा श्री कृष्ण मेरी बहन को रथ उतार कर हाथ तोड़कर चले जाओ मैं तो अब तुम बच नहीं सकते। सामने से आकर के घेर लिया तो वासुदेव ने कहा रुक रुक्न तुम्हारी बहन अपने अपने पिता की और तुम्हारे सभी की इच्छा से स्वयं जा रही है मैं तुमसे कह रहा हूं रुक्निश हठ हाँ छोड़ दो मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो सब गाजर मूली की तरह कट जाओगे और कुछ पाओगे नहीं तो कहा कि तुम तो सुर नायक थे तो असुर की तरह मेरी बहन को भगाए लिए जा रहे हो वो नहीं है मैं स्वर नायक हूँ सुर की तरह ही लिए जा रहा हूं तुम लोग बने ही सुंदर के उसकी इच्छा के जबरिया उसका विवाह शिशुपाल के साथ कर रहे थे रुकने भाई और कसाई में फर्क होता है तो रुक्मिणी ने कहा कि तो फिर ले संभाल और वो युद्ध के लिए वो बेचारी कांप रही असूति से तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी है तो उन्होंने थोड़े से ही थोड़ी ही देर में सारी उसकी सेनाओं को समाप्त कर दिया और रुक्मिणी को उठा करके और जंगल से पटक दिया उसके सारे अस्पताल काट के कहा रुकने कहा थे ना कि नहीं रहना तुम्हें मचा और तब तक नदी के दूसरे पार से बलराम जी सेना लेके पहुंच और उन्होंने वहीं से चिल्ला के कहा कन्हैया इसके बीच कर दो कृष्ण बड़े परेशान मेहनत रख में बैठी है और दाऊ को तो मानेंगे नहीं आ, वो दया नहीं करते हाँ कन्हैया दया कर देते सत्रह बार जरा सन्दुष पकड़ के छोड़ते क्योंकि वो हमेशा युद्ध के विपरीत है वो नहीं चाहते कि ये भो वो चाहते हैं कि सबका सम्मान कोसी कोला बनाया जाए झगड़ा हमने कहा कि पृथ्वी पर इस प्रकार जीवन को उतारने के बाद आपको संक्षेप में आपका इतिहास भी बतलाता जाता हैं तो जब हमने जीवन को धरती पर उतारा अब भारत जाति जो कि आप सब है और ये पूरा का पूरा भूखंड आकर के एक नए महाद्वीप से टकराया पहले एक ही पूरी पृथ्वी अकेला द्वीप थी और उसके बाद पानी से धरती पर जब प्लेटें कुछ तैरें कुछ डूबी बेटे बच्चों को चुप करा देंगे गोविंद या बच्चों को बाहर खेलने जाने देंगे जो शोर करते हैं तो जब जीवन इस पृथ्वी पर धीरे धीरे सेटल होने लगा यह वो समय है कि जब महाभारत का फिर से युद्ध हुआ महाभारत काल में भी हमारे गुरुकुल सर्वत्र थे चारों तरफ फैले हुए थे और विशेष करके जो द्वारिकाओं के प्रदेश थे सौ द्वारिकाएं थी एक सौ द्वारिका जो एक जहाजी बेड़ा था जिसे भेंटवारी काम कहते थे जहाँ सभी जहाज़ों को श्री कृष्ण के सड़ा को भेंट देकर ही जाना होता था और वहाँ उनके उनको हम ढूंढ देखते भी थे कि इस देश में सिर्फ किसी गुलाम को मतलब यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर असुर ले तो नहीं जा रहे तो उनकी पूरी छानभीन के बाद ही उनको निकलने दिया जाता था और उस समय इस भारत का इस भरत खंड का जो स्वरूप था तो आज जो आप देख रहे हैं बॉम्बे से जाना पड़ता है आपको गुफाओं को देखने के लिए अजंता एलोरा की बीच सागर में से होके जाते हैं ये सब जंगल थे और यहाँ चारों ओर जीवन था और विस्तार से गुरुकुल चारों तरफ थे जहा सारा का सारा सनातन समाज देश भरतगण सुसंस्कृत होता था भारत युद्ध में उसको रोकने के बहुत प्रयास किए गए लेकिन जब हम भगवान स्वयं भी श्री कृष्ण भी नहीं रोक पाए तो उस युद्ध की विभीषिका में सारा भूमंडल के और भी राजाओं ने के जुड़ाव के कारण उस युद्ध के कारण भयंकर जनसंहार हुए और उसका दुष्परिणाम हुआ महाभारत युद्ध के 36 वर्ष उपरांत के 360 दिन की परिक्रमा थी इस प्लेनेट की लेकिन महाभारत युद्ध के बाद धरती ने अपनी कक्षा बदली और 360 दिन का वर्ष तीन में चला गया मतलब ये खास तौर से ज्योति के लिए भी बहुत जरूरी है जानना तो 360, 363 साठ हो गए उसी समय जैसे आज आपने सोनामी देखी है एक भयंकर भारतखंड भरतखंड प्लेट पूरी की पूरी जो पश्चिम तट था वो टूट गया और टूट करके वो जा करके जब पानी में समाया तो समय भयंकर उसे हम खंड प्रलय कहते थे वो क्योंकि सोनामी दब नाम नहीं था इसका तो ये भयंकर जल की धाराएं आकाश में उठी सारे गुरुकुल ध्वस्त हुए ऋषि कुल लोप हो गए और सौ द्वारिकाएं सागर में समा गई युद्ध का दुष्परिणाम हमें यहां भी मिला और विश्व में भी जगह जगह उसके दुष्परिणाम हुए ज्वालामुखी फटे धरती टूटी और ये सागर बढ़ते हुए राजस्थान गुजरात और यहां तक कि जिसे आज आप पंजाब प्रांत कहते हैं इसकी भी बॉर्डर्स तक आकर के पहुंच गए थे फिर तो धीरे धीरे पानी नीचे उतरा है क्योंकि ये पूरी प्लेट एक बार फिर ऊपर उठ रही है टूटने के बाद जो दबाव था वो हटने के कारण हम हर साल सागर से ऊंचा उठ रहे हैं ये मत समझिए कि आज आप यहां हैं आप सेंटीमीटर्स में बढ़ते चले जा रहे हैं एवरी ईयर और उसके बाद से ही ये समझ में आ गया कि इस ग्रह को किसी भी युद्ध की विभीषिका में नहीं डालना और हमें कभी भी इस धरती पर कोई विध्वंस नहीं करना है तो इसीलिए महाभारत के बाद एक लंबा समय जो था वो विध्स युद्ध का नहीं था क्योंकि प्लैनेट ही ध्वस्त हो गया था फिर से द्वारकाएं ही नहीं डूबी थी जनजीवन सब अस्त हो गया था क्योंकि सारा प्लैनेट भूकंपों से कांपता रहा और एक लंबे समय था उसी में जो वैदिक स्कूल की शिक्षा थी जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया उस उसी काल में द्वारिकाओं के लुप्त होने पर वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की जिसे आज भी हमारे विद्वान स्पष्ट नहीं कर पाए उसे कोरा इतिहास समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है हमने उस महाकाव्य से भी बच्चों को पढ़ाते थे ज्ञान देते थे उपरांत भी और इस प्रकार एक अंधेरी युग में जब सारी संस्कृतियाँ विखंडित हुई तो फिर फिर से राज बढ़ने लगे ऊपर उठने लगे और धर्म में भी सांप्रदायिकता का प्रदूषण फैलने लगा समुदायों में संप्रदायों में हर कोई अलग हटने लगा जबकि वेद में एक हजार से ऊपर ऋषि हैं, कोई संप्रदाय नहीं सनातन धर्म है नहीं बटते हैं हम फिर गुलामी के अंतरालों में हम और बटे और उसी पीरियड में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ये हमारी दिन नहीं थे क्योंकि हम महाभारत युद्ध से नसीहत ले चुके थे कि कोई भी युद्ध के जो दुष्परिणाम इस धरती पर आएंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि मानवता तड़पती ही रहेगी इसलिए कोई भयंकर युद्ध का कोई आगाज फिर नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार जो हिटलर के साथ सारे विश्व का हुआ उसमें 300 तिरसठ दिन का जो वर्ष था पृथ्वी और सूर्य से अलग हटी और ये भयंकर बात है या, ये 365 हो गया और इसीलिए हमने विरोध किया था कि अमेरिका जो बंबारमेंट कर रहा है अफगानिस्तान पर इसके बहुत भारी दुष्परिणाम होंगे क्योंकि तो जॉर्ज बुश खाली आतंकवादियों को नहीं मारेंगे सारी धरती का नाश हो जाएगा देखिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कल्पना करें कि आप जहाज में बैठे हैं और उसमें कुछ गुंडे भी हैं आपका झगड़ा हो गया और आपको लगा कि गुंडा नहीं मानेगा तो आपने गोली चला दी अब आपने गोली सही चलाई या गलत चलाई ये अलग बात है जहाज तो ढह गया बर्बाद हो गया और सबकी जले जली हुई लाशें अब धरती पर गिरेगी तो ये धरती भी तो एक उड़ता हुआ जहाज पर है तो यहां कोई भी विद्वांस यदि कल ये प्लेनेट टूटा तो आपकी जली हुई लाशें भी कहां क्योंकि को, कोई धरती है ही नहीं तो इसलिए हम चाहते थे कि वो शिकायत तो करते हैं कि भारत के लोग हवन करके धरती को गर्म कर रहे हैं चूल्हा जला के गर्म कर रहे हैं और उनके बी बावन आग उगलते हुए ओजोन लेवल के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं और ये बंपार्टमेंट क्या धरती को ठंडा कर रहे हैं फिर इराक वार किया है और उसका रिजल्ट है कि सोनामी यहां आया और ढाई लाख से ऊपर लोग मारे गए उनके यहां भी भयंकर बाढ़ें आई जहां कभी गर्मी नहीं होती थी वहां लोग गर्मी से मर गए हजारों लोग अमेरिका में भी इंग्लैंड में भी फ्रांस में भी मरे तो क्या एक ओसामा बिल लादेन फिर भी नहीं मरा है और इतने लोग मर गए हैं आतंकवाद बहुत बुरी चीज है लेकिन इसका अर्थ ये तो मतलब ये तो नहीं कि हम सारी धरती का नाश कर करते हमें अतीत से नसीहत लेनी होगी और इसीलिए यही बात थी जिसके कारण हमारा सारा विज्ञान हमारी सारी सोच हमारी सभ्यता भी बोलाने के अधीन होकर के उनकी डुप्लीकेट बन के रह गई आज का मनुष्य मनुष्य नहीं है लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके पूर्वज जब गुरुकुल से पढ़ के आते थे तो क्या घर बंटते थे सौ सौ लोग एक चूल्हा होता था और आज घर ना बांटो तो चैन किसे है ये उनकी नकल है जो गुलामी के जूठन है हम सबके पास गुरुकुल में जब बालक पढ़ने आता था तो सबसे पहले गुरुकुल के द्वार पर हम उसका यज्ञोपवी संस्कार करते थे वो क्या है कहा जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजुचते वेद पाठे भवे प्रा अब ब्रह्म जानाती ब्राह्मणा हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है इसी को गीता में भी भगवान ने कहा कि चातुर्य वर्णा, चातुर्यम मया श्रष्टम गुण कर्म विभाग सा कि अर्जुन चारों वर्णों की सृष्टि जो हमने करी है वो गुण और कर्म के विभाग से है जन्मना नहीं है और आज भी जो परिवार है सनातन धर्म के जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्री जो भी है हमारे यहां जब भी लड़का घर में पैदा होता है हर घर में सूतक वास करता है बारह दिन की छूट मनाई जाती है क्यों क्योंकि जन्मना जाए थे शूद्र नाल काटने के लिए गांव गांव में आज भी डोमचमार अथवा धानुक जाति की दाई ही आती है और जब तक छठी नहीं होती जच्चा बच्चा उसका छुआ ही खाते हैं, छुआ करके ही उसको खिलाया जाता है ये हमारी परंपरा है सनातन धर्म की है लेकिन संप्रदायों ने जब जाते लड़ानी थी तो आप सबको भिड़ा दिया अब एको ब्रह्म नहीं ना अनेको ब्रह्म हो गया आपका मतलब एक प्रकार से आप फिर बी टीम बन गए गुलामी के ही जाके अभी शिवाचन के समय उन्होंने कहा सब लोग आदमी लोग तो कहें ओम नमः शिवाय लेकिन औरतें खाली नमः शिवाय कहें क्यों हमारे यहां नारी को धर्म पर पहला अधिकार है तो ये प्रतिबंध आप कहां से लाए कि वो ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते इसलिए कि आज भी आप उनकी झूठन लिए घूम रहे हैं कि उनके यहां वो मस्जिद नहीं जा सकती हैं वहां वो धर्मगुरु नहीं हो सकती हैं क्रिश्चियनिटी में भी तो क्या यहां भी नहीं हो सकती नौ दुर्गाओं के रूप में हमने नौ संबंधों की पूजा की है बेटे चुपचाप बैठ जाएंगे हा? ना नौ संबंधों के रूप में हमने नारी को ही सम्मानित किया है और इतना ही नहीं आज भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जहां नारी को पूर्ण रूपेण सम्मान दिया गया है नारी स्वयं उसे न लेना चाहे यह बात दूसरी है बचपन में कुंवारी कन्याओं की पूजा डिस्टर्ब नहीं करें बेटा चुपचाप बैठ जाए है ना बचपन में कुंवारी कन्याओं की पूजा क्या कुंवारी लड़कों की भी पूजा होती है होती है क्या कभी लोगों की भी हुई हो सुंदर प्रथा में पति चयन का अधिकार नारी को सनातन धर्म ने दिया है और विवाह के समय पति पत्नी से कहता है कि तू अपना गांडी दुर्गा यज्ञोपी मुझे धारण करा और मेरे ऐश्वर्य की स्वामी बन मेरी संपत्ति और संतान पर पहला अधिकार तेरा होगा उपरांत मेरा होगा और दूसरे संप्रदाय में कुछ नहीं होगा कहा भौतिक जीवन में मैं तुझे बाएं रखूंगा दाएं हाथ से संग्राम जो करूंगा तेरा कवच बनूंगा मेरे जीते जी तू कभी आहत ना होगी लेकिन पूजा में हवन में यज्ञ में तू दाएं बैठेगी पहला धर्म पर अधिकार रा होगा मैं इसे स्वीकारता हूं तो हवन में पूजा में आप पत्नी को क्या बाएं बिठाते हैं कि दाएं हमेशा दाएं बिठाई जाती है दुर्भाग्य से दूसरों की नकल करते आपने यहां भी बोमानियत डाल दी ऐसा नहीं है विधवा विवाह की जो बात आज आप उछालते हैं वो भी हमारी दी हुई नहीं है वेदव्यास की माता का पुनर्विवाह हुआ था महाराज शांतनु के साथ सत्यवती का जबकि सत्यवती के पहले पुत्र जो हैं महामुनि पराशर से ही वेदव्यास है तो ये कहना कि ये विवाह नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ये सिर्फ गुलामी में पैदा हुआ है न कि सनातन धर्म ने आपको दिया है इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए यदि नारी कहीं सम्मानित है तो सनातन धर्म में ही है क्योंकि ये कोई संप्रदाय बहुत से संप्रदायों ने इसे स्वीकारा और अपने अपने ढपली बजाई तो इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म ने उसे स्वीकार लिया नहीं वो कभी नहीं स्वीकारेगा बाल विवाह भी वर्जित है तो सनातन धर्म 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आपके हर किताब में लिखा हुआ है और उससे पहले गुरुकुल से लड़का लौटता ही नहीं था तो बाल विवाह कैसे हो जाएगा और जब तक लड़की सियानी नहीं होगी वो स्वयं में पति का चयन कैसे करेगी लेकिन धीरे धीरे ये सारी सुंदर दिव्य पर जो संस्कार थे धर्म के उससे आप अलग हटते गए और उनकी बेटीन बनते गए और उन्होंने संप्रदाय लड़ाए इसे अच्छे से समझो संप्रदाय हमें कपड़ा पहना सकता है वह हमें सांसियों धड़कने नहीं दे सकता वह धर्म ही देगा आत्मा ही देगा और आज हम उसी धर्म को जानने के लिए जिज्ञासु नहीं हैं आतुर नहीं हैं तो बताओ हमारे वंश कैसे चलेंगे हमारी संस्कृति कैसी चाहिए खाली पूजा फेंक देने से फूल गिरा देने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है यह सिर्फ नाटक है क्या हम सचमुच गंभीर हैं और हम अपने धर्म को जानना और पहचानना चाहते हैं यह हमें जानना होगा तो इन्हीं अंतरालों में संप्रदायों में आप बटे और इस कदर बटे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए ये उन्हीं अंतरालों की बात कर रहा हूं अयोध्या का एक उदाहरण लेता हूं ये जो हनुमान गढ़ी है ये कभी भैरव गढ़ी होती थी तो कभी हनुमान गढ़ी हो जाती थी जब जब शैव इन पर आक्रमण करते थे तो हनुमान जी भैरव जी हो जाते थे वो वैसी पूजाएं शुरू कर देते थे और फिर जब वैष्णव अखाड़े चढ़ बैठते थे उन्हें भगा देते थे तो ये फिर हनुमान जी हो जाते थे इस कदर इनके झगड़े थे कि एक के मोहल्ले में दूसरा रात में जाता नहीं था डरता था और ये ही काम न करते तो मुट्ठी भर लोग आप पर अधिकार कैसे बनाते वो काम जो आज नेता कर रहे हैं इस देश को बांटने का लड़ाने का वही काम वो भी करते थे और इस कदर लड़ाते थे और उस वक्त एक संत प्रकट हुए एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ उसी में सब आए तो ये हुआ कि हम संप्रदायों में बट रहे हैं और अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने लगी है हम आपस में ही उजड़े हुए हैं कटे हुए हैं तो हम तो बिल्कुल मिट जाएंगे तो हिमालय से उतरे सन्यासियों के सामने ये समस्या रखी गई तो उन्होंने कहा तुम सब में समझौता करा दो तो बोले संप्रदाय गुरुओं को बुलाएं बुले नहीं उनको मत बुलाओ अभी लाशों के ढेर लगा देंगे समझौते नहीं होने वाले बोले तो तुम तो उनका आप आशु कवियों को बुलाओ और ये वो समय था जब तुलसीदास बुलाए गए थे छोटे से थे ये और ये भजन गाते थे तो तुलसीदास को बुलाया और सब संन्यासियों ने कहा तुलसी तू तो श्री राम की कथा गा जो वाल्मीकि पहले सुना गए उनका कहा और उसे साधारण भाषा में गा जिससे हम सारे समाज को जोड़ सकें आज देखो वही कहानी बता रहा हूं आपको तो उसने कहा कि मैं गा तो दूंगा लेकिन ये वो शास्त्र तो नहीं रही कहा हम उसको रामचरित्र मानस बनाएंगे मन सब जिससे कोई शास्त्रगत बात का कोई दुराग्रह उसमें किसी का नहीं रहेगा तो तू राम की कथा गा ऐसे गा कि शैव सात और वैष्णव सभी संप्रदायों को हम जोड़ ले क्योंकि यदि हम आपसी में लड़ते रहे तो हमारा तू बीजय नाश हो जाएगा ये संप्रदाय हमें जीने भी नहीं देंगे कहा कि मैं गाऊ भी तुसे तो सुनेगा कौन मेरे तो कोई चेले वेले शिष्य है ही नहीं मैं बनाते ही नहीं क्योंकि ये तो धर्म की मर्यादा नहीं है तो कहा नहीं तुलसी तू तु गा हमारे ब्रह्मचारी उसे भोजपत्रों पर लिखेंगे और गांव गांव घर घर गाएंगे इसे और उसके द्वारा हम एक बार समाज को जोड़ेंगे गुरुओं के साथ बात नहीं करेंगे ये तो लड़ा देंगे फिर से झगड़े करा देंगे इनमें कोई अपने को छोटा मानेगा क्या तो तुलसी ने गाया ब्रह्मचारियों ने लिखा भटकों ने और उससे कहा गया था कि इसको लीला के रूप में नाटक के रूप में लिख जिससे कि हम जगह जगह इसके नाटक कराए जो कृष्ण की इच्छा थी और जो वेदव्यास ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी तो तुलसी ने गाया बटकों ने लिखा गली गली गाँव गाँव धर्म के प्रचार के लिए बच्चों के नाटकों के रूप में जैसे ही कोई अफस, उनका जो बड़ा अमीर होता था बिगड़ा कि ये इस्लाम उधूरी हो रही है तो कहा चल के देख लो वहां तो लोग बंदर बने नाच रहे हैं भालू बने नाच रहे हैं चिड़िया बन के कर रहे हैं और साहब वहां तो कोई संस्कृत का श्लोक भी नहीं बोल रहा है। तो आप कैसे कहते हैं? ये तो बच्चों के खेल है और इस प्रकार तलवार की धारों के नीचे इसी मानस के द्वारा हमने आप सबको फिर जोड़ा था कि श्री राम की कथा में भगवान भोलेनाथ श्री राम की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं के हे पार्वती हे जमे मैं तो श्री राम को ही का ध्यान करता हूं ये महाविष्णु के लीला अवतार है मेरे आराध्य और भगवान राम कह रहे हैं शिवद्रोही द्रोही ममदास कहवे सब सो नरमोहित सपने हूं ना भावे और उसके बाद राम रावण को जीतने के लिए सात आराध्या नव दुर्गा की भी स्थापना कर रहे हैं और उनका आवाहन कर रहे हैं और इस प्रकार एक कथा से हमने शैव शात और वैष्णव को पुनः स्मार्थ अर्थात सभी स्मृतियों को मानने वाला अर्थात सनातन धर्मी बनाया आप सोच सकते हैं कि ये प्रयोग उत्तर भारत में हम कर पाए थे दक्षिण में नहीं कर पाए तो आज भी वहां शैव और शाख एक दूसरे के खून के प्यासे है वर और अयंगर डायनेस्टीज है वो बटी हैं और उसी का फायदा डीएम के और बाकी विदेशी धर्म जो है वो उठा रहे हैं आज जो जगतगुरु के साथ वहां हो रहा है उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि वहां इनकी जो कुल संख्या है वो वहां की जनता में सिर्फ साढ़े पांच परसेंट रह गई है बहुसंख्यक नहीं रहे और बहुसंख्यक डीएमके है या क्रिश्चियंस है तो सिर्फ वोट खसीटने के लिए और पिछले बदले निकालने के लिए क्योंकि साढ़े पांच परसेंट तो वोट देंगे नहीं जयललिता को लेकिन जितना इनको दबाएगी डीएमके का और बाकी सब वोट तो उसको मिल जाएगा एक राजनीति हो रही है संप्रदायों में बढ़ने का दुष्परिणाम आज भी हमारे सामने है भारत उत्तर भारत में हमने सबको संगठित किया आप सबको जोड़ा कि खाली नाटक की भक्ति ना करो थोड़ा गंभीर हो जाओ अरे आज अपने को नहीं जाना अपने धर्म और संस्कृति को नहीं जाना तो कल क्या पशु जोनियों में पढ़ोगे ये श्रद्धा जो है आस्था जो है इसे वहीं तक मत रोको अब आगे भी बढ़ाओ अगर तुम्हारा लड़का प्राइमरी तक में ही फेल होता रहे आगे बढ़ने ही ना चाहे तो क्या आप प्रसन्न हो जाएंगी? तो वो पिता भी कहां प्रसन्न होगा कि खाली प्राइमरी और केजी जी की फूलमाला तो डाल रहे हैं अगली क्लास पढ़ने क्यों नहीं आ रहे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुर्लभ मनुष्य की योनि भी मिली और आप गंभीर नहीं है पढ़ना नहीं चाहते ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए पैसा ही सब कुछ है अपनी उम्र का भी अब आप दाम नहीं जानते हैं पैसे से तोलते हैं उसे और जबकि 50 साल की कमाई से एक दिन उम्र का नहीं लाया जा सकता और साथ जाएगा तब साथ जाएगी साधना साथ जाएगा ब्रह्म ज्ञान बाकी न जाएगा मकान न दुकान न डिग्रियां ना पोथे सब यहीं रह जाएंगे चिता की लकड़ियों पर ये शरीर भी छूटेगा और परछाई भी साथ नहीं देगी और उसके लिए कि जो साथ नहीं जाना तुम्हारे उसी का महत्व है स्वामी जी क्या करें फलाना काम है ये है हम ससंग में कैसे आ सकते हैं पूछो तू जब नहीं रहेगा तो भी वो मकान तो रहेगा वो काम तो रहेंगे हां तू नहीं रहेगा और तब तेरे पास स्वयं को जानने का समय भी नहीं रहेगा तेरी सारी मनुष्यों ने व्यर्थ हो जाएगी धर्म एक विज्ञान है एक साइंस है इसे अच्छे से जानना और समझना होता है और आज इस सोनानी के कहर के बाद क्या आप जानते हो आपकी सबकी घड़ियां बेकार हो गई हैं क्यों क्योंकि पृथ्वी का जो धुरी भ्रमण है स्पिन जो है घूर्णन जो है वो बदल गया है पंद्रह सेकेंड का फर्क है हर दिन तो यह घड़ी क्या करेगी और ये है ना आतंकवादियों ने नहीं किया आतंकवादियों को मिटाने वालों ने किया है और उसके साथ ही ध्रुव भी बदल गए हैं इसलिए हमारे जोशियों को भी सावधान अब होना पड़ेगा क्योंकि अगले पत्रे आए बिना सेटलमेंट हुए बिना गड़िया सेटल हुए बिना है ना हर गणित गलत होगा धरती हिला के रखती और अभी हम नहीं जानते हैं कि क्योंकि अभी तो मोमेंटम शुरू हुआ है ये आगे कहां कहां तक बढ़ता चला जाएगा हमें कोई नहीं जानता अभी 15 सेकेंड है हो सकता है साल बर्बाद 30 तीस सेकेंड हो जाए क्योंकि जब मोशन शुरू होता है तो चलता ही रहता है इसका रुकना स्थाई होना भी आसान नहीं होता है ऐसा नहीं कि दो लाख आदमी पड़े नहीं आप सब आतंकित हैं कभी भी इस पृथ्वी का विनाश हो सकता है क्योंकि 380 दिन जहां वर्ष के हुए आपके मिटने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और अब तीन सौ में तो चला ही गया सड़सठ सड़ तक चला जाएगा अभी बिना सोचे समझे बिना उस विज्ञान को जाने बूझे हम उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे हैं समस्याओं के समाधान जरूर खोजे जाएं धैर्य से और शांति से इसी का नाम सनातन धर्म है आज आप नहीं जानते हो कि कल क्या होने वाला है सारा विश्व आतंकित है।, है और अब तो नासा भी बोलने लगा है कि धरती अस्थिर हो गई है और ये हवा में उड़ता हुआ एक प्लेनेट है अगर यह नहीं रहा तो कहां रहोगे तुम कहां रहेंगे तुम्हारे बच्चे कहां रहेंगे नाती पोते वक्त है कि जब हम सब गंभीरता से अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि जिसने अपने आप को अब नहीं जाना हो सकता है कि फिर वो कभी न जान पाए और इसी को हम वेद में पढ़ाते हैं भगवान शिव के रूप में सारी कथाओं के रूप में श्री राम की कथा के रूप में कि तेरा शरीर ही अवध है जब तक आत्मा श्री राम है अवध माने जिसका कोई वध न कर सके दस इंद्रियों से निग्रहित मन ही दशरथ है और जब मन दशरथ है तो इसकी तीन मनोवृत्तियां ही तो इसकी तीन पत्नियां हैं कौशल्या सुमित्रा और कह कही कौ माने असंख्य शल्या शूलों को धारण करने वाली मनोवृत्ति कि जो पीड़ा लेकर भी उसका पीड़ा देने वाले का भला चाहे उसे हम क्या कहते हैं कौशल्या राम की जननी ये मनोवृत्ति हो सकती है भक्ति तू तो इसी से पा सकता है नहीं तो तुझे श्री राम भक्ति कदापि नहीं मिलेगी जब तक तो तू तो क्रोध में है बदला लेना चाहता है हरेक के साथ ईर्षा इस, द्वेश कर रहा है तुझे कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी तेरा नसीब ही नहीं है इतिहास में अपनी जगह है लेकिन ये लीला काव्य आपको आपका संपूर्ण स्वरूप पढ़ाने के लिए तो राम की जननी है कौशल्या क्योंकि आत्मज्ञान इस मनोवृत्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है जो श्री राम है वहां तो साक्षात हा आज से बीस लाख वर्ष पूर्व का घटनाक्रम है हाँ? और यह उसी वंश का है जिसमें सबसे पहला बालक रघु उत्पन्न हुआ था धरती पर और जिनसे यह रघु वंश चला अच्छी तरह से समझ लो इस बात को यह विस्तार से अभी संक्षेप में ही सही हमने पूरी घटना बताई है कि कैसे धरती पर आप लाए गए और कैसे यहां जीवन बन पड़ा क्या अब भी आप अपने आप को उनका गुलाम ही बना के रखोगे अपने छड़े स्वभाव छोड़ोगे नहीं कौशल कौशल्या अति दुर्लभ मनोवृत्ति है इसके बिना न तो कोई पूजा है न पाठ है न भक्ति है हर अच्छाई दिखावा है नाटक है ड्रामा है कि मन कौशल्या हो मन दशरथ हो और मनोवृत्ति कौशल्या हो तो अजर अमर अविनाशी घट घट वासी श्री राम आत्मा के रूप में हम सब में प्रकट है हमारे भीतर है और आत्मा के आगे ही हमने परम का विशेषण लगाया है तो परमात्मा बना तो महाविष्णु के लीला अवतार रही है आत्मा तुम सब में बैठा है और आज आप उसी को नहीं मानते हो राम को नहीं मानते खाली मंदिर में फूल फेंकते हो हा? तो जब आत्मा श्री राम है और दूसरी मनोवृत्ति क्या है सुमित्रा सुमाने अलौकिक दिव्य जो सबसे अलौकिक दिव्य मित्र भाव रखे और किसी से भेदभाव ना करे इस मनोवृत्ति के दो बेटे हैं कौन कौन है लक्ष्मण और शत्रु दोनों सम से दोनों भाई एक कौशल्यानंदन श्रीराम को अर्पित है तो दूसरा के कई नंदन श्री भरत को अर्पित है सुमित्रा और तुमने तो घर के भेद भी नहीं हटाए कहां से पाओगे सुमित्रा मनोवृत्ति को खाली भजन गाओगे क्यों भगवान को नेता है जो उन्हें चाटुकारों चमचों और भांडों की जरूरत है अरे सुधरो तुम संतान हो उनके उनके बनाए हो तो उनके जैसे क्यों नहीं हो? बेटा भजन गाए बाप के तो अच्छा नहीं लगता उनसे भी अच्छा बन के दिखाए तो छाती चौड़ी होती है आप क्या कर रहे हो क्या इसी को आप भक्ति मानोगे इसका अपना महत्व तो है लेकिन इस, इस क्लास से आगे भी तो अगली क्लास में भी तो जाओ अरे भाई प्राइमरी में आपका बेटा पढ़ता रहे निकले ही ना वहां से तो आप क्या खुश हो जाओगे कि बेटा स्थिति प्रज्ञ हो गया है ना आगे है ना पीछे वहीं है हाँ ये नया स्थिति प्रज्ञ दर्शन तुम्हारे घर का हो जाएगा आज तुम्हारे वंश बिगड़ रहे हैं विधर्मियों के यहां जा रहे हैं क्यों क्योंकि तुमने कभी संस्कार ही नहीं लिए ना तुमने स्वयं को जाना ना कभी उन्हें बताना चाह तो अभी तो यह और तेजी से हा धर्म भी बदलेंगे संप्रदाय भी बदलेंगे तो जैसे लड़का आपका दूसरे संप्रदाय में चला गया तो कुल का तो आपके नाश हो ही गया क्योंकि तो बेटे से कुल नहीं चलता संस्कृति से कुल चलता है संस्कृति खत्म तो कुल नाश बेटा है तो हुआ क्या अब वो टाउन साहब है या डिक साहब है या इस्लामुद्दीन हो गया है तो वंच तो तुम्हारा वही बर्बाद हो गया है खत्म हो गया है माफ करना क्योंकि सोच गई संस्कार गए संस्कार गए धर्म गया धर्म गया तो वंश का इसे बहुत अच्छे से समझो कि क्या मुझे संस्कारित होना चाहिए अथवा नहीं हिस दो बेटे हैं और के कई नंदन कौन है सुमित्रा के बात के कही आई केकई कहते हैं जिज्ञासा को अगर देसी भाषा में भी ले लो ना तो क्या कई काहे कही कहने कही के कई तो तो जिज्ञासा मनोवृत्ति मन की जो तीसरी है सत्य को जानने की जिज्ञासा धर्म तक पहुंचने की जिज्ञासा तड़प कुछ पाने की जिज्ञासा ये के कई है और मन दशरथ इसी में रमा रहता है हम सबका आज भी तो जिज्ञासा के साथ ही मन जोड़ा रहता नहीं क्या सबका अच्छा वो जान ले अच्छा वो ले ले वो डिग्री ले आ, वो पढ़ाई कर ले तो के कई सबसे सुनना है और ये केकई -के जब कौशल्या और सुमित्रा का साथ करती है तो भक्ति में रथ भरत जैसा पावन पुत्र प्रकट करती भाव प्रकट करती है भक्ति निरत है भारत है और सुमित्रा के दोनों बेटे एक हैं लक्ष्मण कि जो अपने आराध्य रूपी लक्ष्य में मन को स्थिर करता है वो योगी लक्ष्मण है और हर असत्य और अज्ञान का विनाश करने वाला हा सत्य जय शत्रुघ्न रिभुसूदन है ये सब तुम्हारे भीतर है ये तुम्हारा परिवार है ये स्वजगत जानकी ये मट्टी से धरती से उठ करके ये शरीर ये रूप जो पाया मैंने यही तो भूमि सुता है जानकी है बुद्धि प्रकृति और प्रवृत्ति मेरी मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा था और आप खाली ताली पीट रहे थे आपने कभी पढ़ना नहीं चाहा मैं आपको आपने कभी जानना नहीं चाहा कि कौन है आप और आपने बच्चों को भी संस्कार देना नहीं चाह आपको लगा कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है कोई पशु करे ऐसा तो बात समझी जा सकती है आप तो मनुष्य हैं पूछता हूं आपसे कितने कितने वर्षों से आप जुड़े हैं क्या पाया आपने हमसे क्या ले पाए आप खाली आस्था आशीर्वाद है लेकिन इससे ये जन्म ही तो चलेगा आवागमन से बचाएगा कौन आप और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान को गुरु कहा है यहां तक कि सभी संप्रदायों में ऐसा कहा गया है गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं कि सभी सिखानु हुक्म है गुरु मानियों ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु भेट और यहां भी देव गुरु बृहस्पति आत्मज्ञान का दूसरा नाम है आत्मा श्री कृष्ण मेरा आराध्य है वही राम है वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है ऐसा उन्होंने भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु छंदों में गायत्री प्रणव में ओमकार ओम धरोधारियों में श्री राम है ना गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति तथा सबके हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं ये गीता में कह रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया अनका गीता का पाठ कर लेते हैं कौन सा पाठ कर रहे हो रेती चर्षणम हा ये वैदिक कालीन मुहावरा है कि तोते की रटनती है एक आदमी ने एक तोता पाला तो उसे बहुत प्यार करता था तो खुला भी रखता था साथ में भी अपने सबने कहा बिल्ली मार के खा जाएगी बोला इसको बिल्ली से बचना मैं सिखाना सिखा तो उसने कहा क्या क्या करेगा बोला देखते जाओ उसने तोते को रटा दिया बिल्ली आए तो उड़ जाना अब तोता बोलने लगा माफ करना बहुत सारे तोते बैठे हैं मेरे सामने <laughs> मंत्रों का अर्थ नहीं जानते वो मंत्रों का अनुपान नहीं जानते हो मंत्रों का आचरण और व्यवहार नहीं जानते हो तो तुम भी तो वही गाते हो तो तोता आए तोड़े जाना गोविंदी गोविंद कौन भी, का है कहां के गोविंद कभी जाना तुमने तो की रेती चर्चना तोता गाने लगा सर झुका के कहे दिल्ली आए तो उड़े जाना गर्दन उठा दे मंत्र हटा दिया उसने और बिल्ली आई और तोता गाता रहा बिल्ली आए तोड़ जा बिल्ली आए तोड़ जाना और बिल्ली खा गई उसको ओड़ा तो था ही नहीं तो तुम्हारे ये पूजा पाठ ये भजन कीर्तन अरे क्यों धोखा दे रहे हो आगे बढ़ो गंभीर हो जाओ कि वक्त गंभीर हो रहा है कर्म रूप बदल जाए इस सचराचर का अब हमें कोई जानता नहीं है क्या अब सुधरना नहीं चाहोगे क्या अब अपने को पहचानना नहीं चाहोगे और कहा ये तेरा स्व जगत है जन्म दर ये तेरे साथ रहता है जिस योनि में जब भी प्रकट होगा तो इतना दर्शन तेरा तेरे भीतर का सदा तेरे साथ होगा और बाहर के नाते रिश्तेदार एक दौड़ती हुई फिल्म या दौड़ती रेलगाड़ी की खिड़की से दिखती दृश्यों की तरह बदल जाएंगे अगली बार तू नहीं देख पाएगा क्यों क्योंकि ये निमित जगत है और ये स्वजगत है आत्म जगत में अपने आत्मा से इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ बाहर नाटकीय औपचारिकताओं का निमित धर्म के रूप में धारण कर आज आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे को ईमानदारी से जवाब देना थोड़ा बाहर भी समझा दू एक थानेदार है मुख्यमंत्री है मंत्री है फौज का अफसर है ये सब के पास अधिकार होते हैं अपनी ड्यूटी के को अधिकार में ले होते हैं क्या ये उन ये अधिकार उनके अपने हैं क्या मेरे सवाल का जवाब दो नहीं है राष्ट्रपति प्रदत्त है डेलीगेटेड पावर्स है और उन्हें वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता अपने पद के कर्तव्यों में ही अगर थानेदार घूस पकड़ने लगे अपने पद का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति द्वारा दिए अधिकारों का दुरुपयोग करके तो क्या आप उसे ईमानदार कहोगे क्या कहोगे तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त डेलीगेटेड पावर्स का अगर थानेदार इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री मंत्री हां सेनापति अगर गलत इस प्रयोग करता है तो आप उसे कहती हो कि बेमान है करप्ट मुकदमा चलाओ इस पर मैं आज आपसे पूछता हूं आप सबको भगवान की सौगंध है कि आपको जो सारी सत्ता और अधिकार मिले हैं क्या ये परमेश्वर के दिए नहीं है तुम तो हाथ भी नहीं हिला सकते बोलो तो क्या इन अधिकारों का आपको निमित जगत में निमित्त धर्म में पालन करना था या आसक्त होकर के मैं और मेरों के लिए दुनिया को लूटना था बोलो अगर वो दारोगा करप्ट कर है आप सब क्या हो और कब सुधरोगे भाई महाक्रप से सही कब हो गए वही बात कर रहा हूं मैं आपसे क्या हो गया है हमको कि हम गंभीर नहीं होना चाहते हैं हम अपने आप को जानना नहीं चाहते हैं. क्यों नहीं जानना चाहते हैं क्या आज भी नहीं जानना चाहेंगे क्या आज भी नहीं सुधरना चाहेंगे आप लोग सोचे विचार करें कि जो आप कर रहे हैं क्या ये उचित है क्या इतना ही काफी है फलाने दिन का व्रत कर लिया फला अरे तूने अपने को जाना कब और जब अपने को नहीं जाना वो जो तेरे भीतर है उसे कब जाना आज जरूरत है आज इस पावन दिन को सूर्य देव उत्तरायण हुए हैं हम भी अपने जीवन का उत्तरायण देव गोल पकड़ेंगे आज कि कुछ भी हो जाए अब हम स्व जगत को ही अपना जगत मानेंगे और बाहर तो ड्यूटी दे रहे हैं और देखो मैंने आपको फिर रामलीला में दिखाया क्या तुम सहजता से सरलता से ऐसा कर सकते हो एक बात बताइए आप नौकरी करते वक्त घर गृहस्थी नहीं करते क्या वो भी तो पालते हैं तो स्व जगत में रहते हुए निमित जगत आप क्यों नहीं धारण कर सकते जबकि आप कर रहे हो सवेरे आप ड्यूटी भी देते हो उसके बाद अलौट के आते हो घर गर गृहस्थी भी करते हो नहीं करते क्या तो निमित जगत को क्योंकि सारी सत्ता प्रभु की दी हुई है वाह जगत में मुझे श्री राम के जैसा बन के जीना है राम जैसा पुत्र बनूंगा राम जैसा पति बनूंगा राम जैसा भाई बनना है मुझे अब पाप नहीं करना है क्योंकि जब जगत निमित है एक शरीर का कोष नहीं बना औलाद कभी थी तुम्हारे है एक शरीर का कोष बनाना तो आया नहीं बनाई तो राम ने थी तुम निमित ही तो थे बर्तन भरे ही तो थे तो तुम उसमें इतना फूले पिचके क्यों अंधे क्यों हुए तुम तुमने बेटे में मेरा बेटा की जगह श्रीराम क्यों नहीं देखा उसे राम के संस्कार क्यों नहीं दिए उसे कपट की राह क्यों दी उसे झूठ और फरेब क्यों सिखाए आज बड़ी अजीब बात है पढ़ा क्यों रहे हो स्वामी जी बहुत अच्छी नौकरी में आ जाए ना ऊपर की जगह ज्यादा मिले यानी बेईमान हो घुसोर हो बदमाश हो तुम्हे छाती चौड़ी हो तो राम रामद्रोही बना रहे हो या राम भक्त बोलो सिर्फ धूर्तता और करना और सियाराम गाना यह कोई भक्ति नहीं है हम सबको ईमानदारी से अपने आप को जानना पहचानना सोचना और समझना होगा जो अब नहीं सुधरे फिर क्या सुधरेंगे आज हमें पूरी तरह से कमिट होना है आपका अंतरात्मा ही आपका गुरु है हम गुरु तुल्य भले हो जाए गुरु नहीं हो सकते क्योंकि सबका गुरु सबके भीतर सबका आराध्य सबके भीतर हम तो राह दिखाने वाले हैं और किसी को छोटा भी नहीं बना सकते हम खुद छोटे हो जाएंगे इसलिए प्राणी मात्र की साप सबकी पैर की धूल ही माथे से लगाते हैं सीए राम क्योंकि जिसकी विनम्रता गई उसका ज्ञान भी सर्वनाशी है रावण भी तो ज्ञानी है मिटता है अपने ज्ञान के कारण ही विनम्रता कभी मत खोना कभी मत खोना विनम्रता क्योंकि जिसकी विनम्रता गई उसका सर्वस्व नाश हो गया इसे सदा याद रखना भगवान सुग्रीव को प्राप्त प्यार करते सुमाने देवे, ग्रीव माने गर्दन कि जिसकी गर्दन विनम्रता से झुकी हुई है गो श्री राम उसी को चाहते हैं जो दम्ब और मिथ्या मिथ्याभिमान से बाली बन गया है उसका संहार करते हैं याद रखना तो विनम्रता कभी ना जाए जब जब मन में ऐठन आए बंद करके कमरा अकेले में होके 20 चांटे मारना मुंह पे कि फिर संकल्प तोड़ रहा है पथित फिर अमृतक हो रहा है तू ऐठा कैसे और जो ऐठ गया उसकी भक्ति तक क्षण मर गई सदा याद रखो ये शरीर मंदिर हमने ऐसे नहीं बच्चों को पढ़ाते थे शायद आप भी पढ़ जाओ कि बच्चों को हम मंदिर में ले जाते थे बताते थे तुम्हारी तस्वीर है पलथी के जैसा चबूतरा है धड़ के जैसा गोल कमरा है सिर के जैसा गुम्बद है जटाओं के जुड़े सा कलश है और आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और वो पुजारी तुम्हारा ही रूप खड़ा है आओ अपने को पढ़ लो तो बोलते थे आप बताएं तो कहा क्या पुजारी इस मंदिर का मालिक है बोलो है क्या बोले नहीं मालिक तो मूर्ति है पुजारी तो सेवक है है ना तो कहा जीव रूप तुम भी तो शरीर में एक सेवक हो मालिक तो आत्मा श्रीराम है बना रहा है मालिक तो वो है जो बोल रहा है मालिक तो वो है हम सब तो निमित है तो कहा जा शरीर का तू मालिक नहीं निमित है निमित पुजारी है तो ये घर मालिक खेत खलिहान मालिक बीबी वगैरह वगैरह मालिक कहां से होगा सदा निमित भाव में जीना जिसका निमित गया उसका सर्वनाश हो गया शिली गीता में भी गोविंद कहते हैं निमित मात्र भाव सभ्य साची ये अर्जुन तू निमित होकर के कर कर्म कर क्योंकि ये जगत निमित है आपने निमित का भी भाव नहीं किया आप निमित की जगह ठेकेदार बनना चाहते हैं चौधरी बनना चाहते हैं तो बताइए आप भक्ति पाएंगे कैसे जिसने विनम्रता खो दी श्री राम के तो उसको राम मिलेगा कैसे और इस प्रकार मंदिर से फिर हमने कहा कि देखो क्या तुम मंदिर में बैठ के गाली गलौज कर सकते हो नहीं तो खाई ईट पत्थरों का मंदिर तो हमारा राजमजदूरों साथ मिलकर हमने बनाया जिसकी हर ईंट स्वयं श्री राम रख रहे हैं तेरे शरीर की इस शरीर में रह के तू गाली कैसे दे सकता है तू तो किसी के लिए मन में बुरे भाव कैसे ला सकता है बिना रामद्रोही हुए तू तो गंदे विचारों को मन में कैसे रख सकता है पूछो अपने आप से कि भक्त हो कि श्री राम द्रोही हो सब कोई अपने से पूछो मन ही मन पूछो और भक्ति की बात फिर कहा कि जैसे पुजारी भगवान की मूर्ति पे भोग लगाता है तूने भी खाया कब आत्मा श्री राम को ही तो चढ़ाया था तो जो मूर्त पे ना चढ़ सका साक्षात पे ये गांजा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब मांस ये मदिरा ये सब कैसे चढ़ाते हो और फिर श्री राम भी खाते हो अगर मुझे बताओ तो और जो अपने आत्मा के साथ द्रोही है वो भक्त कैसा है मुझे बताओ जरा तुम कहा सदा सात्विक विचार रखना मन फिराए नहीं जाते मन स्थिर किए जाते हैं बांधे जाते है। अगर भगवान फिर गया तो तेरी दस इंद्रियां दस मुंह बनेंगी ये दशरथ के स्थान पे क्या होगा दशानन रावण असुर और दैत्य ही नाचेंगे इसमें पाप ही पाप होगा और राम को आत्मा को ही तुझे मिटाना पड़ेगा फिर कह रहे ये तो उल्टा हो गया और जब जब राम दुखी होते हैं तेरी अर्थी उठ जाती है आत्मा श्री राम दुख गया कह रही ये तो नहीं सुधरता तो फिर राम राम सत्य हो जाती है और फिर भी नहीं मानते हम फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हम फिर भी हम ईमानदार सत्संग नहीं करते हम फुर्सत जो नहीं है तब भी फुर्सत नहीं रहेगी जब अंधेरों में तुम भटक रहे होगे प्रेतियोनियों में फुर्सत तो फिर कहां होगी इसलिए कहते हैं कि सत्संग करो एक क्षण मत गवाओ और न लिपटो किसी से लिपटने के लिए तुम्हारा अंतरात्मा आत्मा श्रीराम है ना कोई पाप मत करो आज हर कोई कह रहा है कि उसको किसी पे यकीन नहीं है तो जो कह रहा है उस पर भी तो किसी को यकीन नहीं है राम होते तो यकीन होता तू आत्मा के साथ जुड़ गया होता तो कौन तेरे पे विश्वास न करता सोचो विचार करो एक क्षणिक लोभ और लालच में तुम अपने जीवन के अमृत क्षणों मूल्यवान क्षणों का कुछ बेचे आते हो अगर बेचे नहीं थे तो इतने बरस कहां गए बताओ क्या वो राम भक्ति थी ईमानदारी से पूछो अरे सत्यनिष्ठ बन के दिखाओ अपने से तो झूठ मत बोलो कम से कम इतना तो करो अब फिर दिखाया कि देखो मूर्ति पर क्रीट है मुकुट है गहने हैं अगर पुजारी गहने बेच दे मूर्ति के उतार के तो क्या ये अच्छी बात होगी क्या फिर मानोगे कि वो पुजारी है बोले नहीं बोले फिर वो क्या है बोले वो चोर है पुजारी कहां है तो कहा यह इंद्रिया तुम्हारी दसों इंद्रिया आत्मा श्रीराम का आभूषण ही तो है इनको विषयों वासनाओं अतृप्तियों इच्छाओं में महिला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया तुम्हारी अवस्था यही तो है कि जैसे पुजारी मुहूर्त का कहना बेचे तूने तो साक्षात के बेचे हैं और कहते हैं हम कि हम भक्त हैं स्वंग भरते हैं भक्ति के मैंने बहुत से लोग देखे हैं अब वो एक तीर से दो शिकार नहीं सौ शिकार करते हा अगर आप राम भक्त आया तो राम जी की कथा करा देंगे शिव भक्त आया तो शिव पुराण करा देंगे और सुने दोनों में नहीं मतलब ही नहीं है नाटक करेगी अरे जिसका मन नहीं धुला तो उसने कथा कब सुनी जिसने स्वभाव नहीं बदला उसने सत्संग में पाया क्या चलिए और फिर कहा कि ये हाथ किसके बोले जिसने बना उसके कहा तो ये हाथ कौन बना रहा तुम्हारे कौन बना रहा श्री राम बना रहे तो कहा ये राम के हाथ हैं राम की तरह सचराचर की सेवा में लगे न लूटे खस किसी को और जे ही विधि रखे राम ताही विधि आज आप लोग नहीं रह पाते क्यों जबकि आप 44 बीत के पैंतालीस वहां लग गया हाँ 2005 आ गया घने जंगल में रहते थे सबने कहा चेले चंदे बनाओ उसके बिना खर्चा कैसे चलेगा हमने कहा नहीं जब अपने आप को उस पर अर्पित कर दिया है और वो सब में बैठा है वो जाने जो आत्मभाव से होगा उससे आगे इच्छा हमारी कहीं नहीं जाएगी न चेला न चंदा न तवीज न घंडा भज गोविंदा बस यही होगा सेवा करेंगे क्योंकि यह हमारा निमित धर्म है और अंतरात्मा से जुड़े रहेंगे यह हमारा श्रीराम धर्म है अब उनके कपड़ों में आकर के भी हमने फिर वही शुरू कर दिया मठाधीश बनने के लिए तो फिर हम दूसरों को क्या बताएंगे और 45 बरस हम आपके साथी हैं आप सबका प्यार ले कीजिए आप सबका भाव लेके रहे हैं न कोई इच्छा है न चाह है बस एक आत्मा की राह है एक राह है आओ तुमको भी वही गीत सुना देंगे तुम्हें भी राह दिखा देंगे पर इसी भाव से वेद पढ़ा रहे हैं वेद के साथ लीला और कथाओं के साथ ठीक वैसे ही पढ़ा रहे हैं इतना सरल करके पढ़ाते हैं कि आठवीं फेल लड़का हो या मानस पढ़ ले ग्रहिणी हो उसमें भी झगड़े हो जाते हैं एक बहुत बड़े धर्मगुरु ने हमको वो चुनौती दे डाली उसके चेले पहले चिट्ठियां लिखते रहे कि तुम औरतों को भी वेद पढ़ा रहे हो शूद्रों को भी पढ़ा रहे हो तुम्हें कुंभी पाक न रख जाना होगा बात वो मंदिर की है जो सिद्धनाथ मंदिर में तब पढ़ाते थे यहां से वहीं जाते थे यहाँ तो घने जंगल थे और वो भी चुनौती दे दिए थे कुछ हमारे आर्य समाजी भाई कि वेद पढ़ाओ कि मैंने मैं, मैं पढ़ाऊंगा और शर्त ये है कि तुम बीच में बैठो टोको मेरे को और जब हम वेद पढ़ाते रहे तो उन्होंने कोई को बोले ही नहीं तो हमने क्यों मैंने तुम्हारे ऋषि के तो बिल्कुल विपरीत ही पढ़ा रहा हूँ कह लीजिए रास्ता तो आप ही दिखा रहे हो और फिर उन्होंने अपने आर्य मित्र में बड़ा सम्मान अमान भी किया जो उनके मन में आया गोविंद है तू तो, वो चिट्ठियां लिखते रहे मैं फाड़ के फेंकता रहा और वे पढ़ाता रहा तो एक दिन उनके वो कहने लगे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो अरे हमने जवाब किया दिया तुमने कहा मुझे कुंभी पाक नरक जाना होगा तो मुकदमे का तो फैसला हो ही चुका है अब मैं केस क्या पेश करूं तुमने तो डिग्री दे रखी है ना तो भाई जाओ अगर इन सब का कल्याण हो तो मुझे कुंभी पाक नरक से कोई परहेज नहीं है क्योंकि वो बैकुंठ से भी सुंदर होगा निश्चित होगा और चले जाओ नहीं पब्लिक पीठ देगी पाक जया से उसके बाद उनके गुरु का एक दिन फोन आया उन्हीं का फोन आया कि गुरुवार आए हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं मैंने कहा कि बोले वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे मैंने वो कहां से शास्त्रार्थ करेंगे हमारा उनका शास्त्रार्थ हो तो ही नहीं सकता है तो वो खुद ही फोन पे आ गए बोले क्या बात है क्यों नहीं हो सकता है मैं इसलिए कि शास्त्रार्थ शास्त्र विषय है और ये शास्त्रियों तक सीमित है हम सन्यासियों का ये प्रकृति ही ग्रंथ होती है और शब्द ही प्रमाण होता तो इसलिए हमारे और आपके बीच में शास्त्रार्थ नहीं हो सकता आप भले सफेद कपड़े पहन के आ जाओ मैं उतारने से रहा तो कहने लगे तो चर्चा तो हो सकती है मैंने वो तो फोन पे भी हो सकती है कहने लगे कि तुम स्त्रियों को वेद कैसे पढ़ाते हो स्त्री की उन्होंने वेद दिए मेरे को अदृशंति लोपा मुद्रा गार्गी मैत्री अरुंधति ये सब वेद की मंत्र दृष्टा है इन्हीं के चरणों से पाए हैं मैंने कह वो तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं कोई साधारण नारियां तो है नहीं तो मैंने कहा तो ये अब किसकी पुत्री पुत्रिया है हमें मुझे तो पता है सारी सृष्टि आज भी मानस है किसी ने एक उंगली